प्रश्नोत्तर दीपमाला भक्ति और उपासना जिज्ञासा कोई भक्त पुराणों में कही हुई भगवान की लीला धाम इत्यादि में ज़्यादा रुचि नहीं रखता है तो उसकी भक्ति का स्वरूप कैसा होना चाहिए समाधान सामान्य व्यक्ति के लिए इस प्रकार भक्ति करना कठिन है भगवान की लीला गुण इत्यादि के बिना सामान्य व्यक्ति के लिए चिंतन का कोई आधार ही नहीं रहेगा हाँ इस प्रकार की उपासनाएं भी शास्त्रों में देखी जाती है ये त्वक्षर अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास इतना कहकर भगवान ने फिर कहा क्लेशोधिक तरस अव्यक्ता सक्त चेतसाम इसलिए ऐसी उपासना करने से पहले अपने सामर्स्य को अवश्य जानना चाहिए देहाभिमानी के लिए ऐसी उपासना कर पाना संभव नहीं है जिज्ञासा सामूहिक प्रार्थना या मंत्रोच्चार में भाव की उत्पत्ति नहीं हो पाती है यह कैसे उत्पन्न हो समाधान चाहे समूह हो या एकांत भाव तो एक ऐसी वस्तु है जो वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ आपका राग है जिसका महत्व आपके चित्त में बैठा है आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपके पास में आए तो आप उससे बात करने के लिए कितने सावधान हो जाते हैं और भगवान के सामने बैठ कर, मनोराज्य करते हैं इसका मतलब अभी चित्त में जगत की अपेक्षा भगवान का महत्व तो कम बैठा है जिस दिन बुद्धि में यह निश्चय हो जाएगा कि एक समय इस जगत के बिना ही हमको काम चलाना पड़ेगा उस समय हमारा साथी भगवान ही होगा उसी दिन से भगवान का महत्व तो बुद्धि में बैठ जाएगा तब भाव को उत्पन्न करने के लिए किसी अन्य प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी एक समय होता है जब बालक के चित्त में माता पिता का बड़ा महत्व होता है वह उनके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता फिर एक समय ऐसा भी आता है जब उसके चित्त में स्त्री पुत्र आदि का महत्व अधिक हो जाता है तो वह माता पिता को ही भूल जाता है मैं बार बार कहता हूं कि जगत के विषयों में जो तुमको रस मिल रहा है उसके अधिक रस जब भगवान नाम जप में मिलेगा तभी तुम्हारे जगत के संस्कार दूर होंगे उस दिन जगत का महत्व खत्म हो जाएगा और भगवान का ही महत्व जीवन में रह जाएगा तब जगत में कहीं भी रहते हुए भगवान के प्रति भाव बना रहेगा जिज्ञासा दहरोपासना प्रकरण में सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का विधान किया परंतु इसका फल सगुण साकार हिरण्य की प्राप्ति बताया गया है इसका क्या कारण है दहरोपासना और प्रजापति विद्या में परस्पर क्या अंतर है समाधान हिरण्य समस्त सम सूक्ष्म शरीर शरीराभिमानी है जब आपका सूक्ष्म शरीर निराकार है तो समि सूक्ष्म शरीराभिमानी हिरण्य गर्भ साकार कैसे हो सकता है इसलिए उसे सगुण निराकार ही समझना चाहिए प्रजापति विद्या का विषय आत्मज्ञान है और धहरोपासना में उपासना का प्रसंग है